देवी भागवत छठा स्कंद एकावली एक वीर का विवाह यशोवती की बात धर्मात्मा एक वीर ने सत्य मान ली अतः यशोवती और एकावली को सांस लेकर वे सेना सहित राजा रैम्य के स्थान पर गए पुत्र के आने का समाचार सुनकर रैम्य प्रेम पूर्वक मंत्रियों के साथ उसकी अगवानी के लिए आगे बढ़े बहुत दिनों के पश्चात मलिन वस्त्र धारण करने वाली वह पुत्री उन्हें दृष्टिगोचर हुई फिर यशोवती ने विस्तार पूर्वक सभी बातें अपने पिता को बतलाई तदनंतर एक वीर और राजा रैम्य का परस्पर मिलन हुआ राजा उन्हें लेकर अपने घर पधारे शुभ मुहूर्त में विवाह का आयोजन किया गया विधि पूर्वक पाणी संस्कार सम्पन्न हुआ दहेज देकर राजा ने भली भांति एक वीर का सम्मान किया तत्पश्चात कन्या को विदा कर दिया सांस में यशोवती को भी भेज दिया इस प्रकार विवाह हो जाने पर महाराज एकवीर के हर्ष की सीमा नहीं रही अब वे अपने भवन पर पहुंचे और प्रिय भार्या एकावली के साथ रहकर भांति भांति के भोग भोगने लगे उन्होंने एकावली के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न किया जो कृतवीर्य नाम से विख्यात हुआ उन्हें कृतवीर्य के पुत्र कार्तवीर्य है इस प्रकार मैं इस वंश वंशावली का वर्णन कर चुका राजा जनमेजय ने कहा भगवान आपके मुख कमल से निकला हुआ दिव्य कथा रूपी रस अमृत के समान मधुर है। इसका निरंतर पान करते रहने पर भी मैं तृप्त नहीं हो सका आपने वंशी राजाओं की उत्पत्ति का प्रसंग मुझसे विस्तार पूर्वक जो कहा है वह बड़ा ही विचित्र एवं आश्चर्यजनक है इस विषय में मुझे सबसे बढ़कर आश्चर्युक्त शंका तो यह हो रही है कि बड़े बड़े देवताओं को मोह क्यों हो जाता है ब्रह्मण आप सर्वज्ञानी पुरुष हैं आप मेरे इस संदेह को दूर करने की कृपा कीजिए व्यास जी कहते हैं राजन सुनो इस शंका का निर्णित उत्तर पूर्व समय में मैंने मुनिवर नारद जी के मुख से जैसा सुना है ठीक वैसा ही बता रहा हूँ ब्रह्मा जी के मानस पुत्र का नाम नारद है वे परम तपस्वी सर्वज्ञानी शांत स्वरूप सर्वत्र सर्वत्रता स्वर विचर रहे थे साथ ही उनके द्वारा बृहद और शाम आदि अनेक प्रकार के भेद से अमृतमयी गायत्री का गान चल रहा था यो गाते बजाते हुए मेरे आश्रम पर पधारे उस समय में सामना प्राप्त नामक महान तीर्थ था वह परम पावन स्थान सरस्वती नदी के तट पर है कल्याण और ज्ञान प्रदान करने वाले उस तीर्थ में बहुत से सुप्रसिद्ध मुनि निवास करते हैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महान तेजस्वी मुनिवर नारद जी का आगमन देखकर मैं उठकर खड़ा हो गया और सम्य प्रकार से मैंने उनकी पूजा की जब पाद्य अर्घ्य आदि स्वीकार करके नारद जी शांत भाव से आसन पर बिराज गए तब मैं भी उनके पास बैठ गया राजन मैंने देखा ज्ञान की चरम सीमा तक पहुँचाने में कुशल मुनि जी का मार्ग श्रम अब दूर हो गया उनका चित्त शांत है तब अभी जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है वही मैंने उनसे किया था मैंने कहा मुने इस मिथ्या जगत में प्राणियों को क्या सुख है सम्यक प्रकार से विचार करने पर कहीं भी किंचित मात्र भी सुख मुझे दिखाई नहीं पड़ता तदनंतर व्यास जी ने अपना सारा पर्व वृत्त तथा उसी के प्रसंग में कौरव पांडवों की बात सुनाकर अंत में नारद जी से कहा नारद जी मेरा मन सदा अशांत बना रहता है झूले पर बैठा हुआ यह अशांत मन कहीं भी स्थिर नहीं रह पाता मुनिवर आप सर्वज्ञ पुरुष हैं मेरा संदेह दूर करने की कृपा कीजिए तब परमार्थ ज्ञानी नारद जी मेरी बात सुनने के पश्चात मुस्कुराकर मुझसे प्राणियों को मोह होने का कारण बताने लगे